आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी इसका सामुदायिक रेडियो स्टेशन Radio Madhuban, Radio Madhuban, रेडियो मधुबन रेडियो मधु 90.4 पॉइंट सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए नमस्कार रेडियो मधुबन सुनने वाले सभी दोस्तों को मेरा यानी आरजे रमेश का प्यार बरा नमस्कार और आशा करता हूँ आप संस्कार के बढ़ते चरण के इस काव्य संध्या का आनंद सदा उठाते हैं इंतजार भी आपको शायद रहता है और इसमें बहुत सारे अच्छे कवियों को आप सुनते हैं और आपके चेहरे पे जो मुस्कान है वो बढ़ता जाता है तो आइए इस इस ये आगे का कार्यक्रम हम सुन रहे हैं और इसमें आज जो है बहुत ही अच्छा राजस्थानी जो कविताएं हैं वो खास सुनाने वाले खटका राजस्थानी जी हाँ ये बहुत ही अच्छे ख्याति नाम प्राप्त राजस्थान के विख्यात कवि हमारे साथ जुड़ेंगे और इसके साथ साथ दीपक पारिक जिन्हें हमने बहुत पहले पहले चरण में सुन चुके हैं वो आज राजेंद्र व्यास की जो है मिमिक्री करने वाले हैं तो बहुत ही आनंद आएगा दिल थाम के बैठिए और चलिए सीधे ज्यादा ना बोलते हुए मैं आपको ले चलता हूँ काव्य संध्या में संस्कार के बढ़ते चरण आप सुन रहे हैं रेडियो माधुबन नाइनटी पॉइंट सुनते रहो मुस्कते रहो और व्यास साहब रिटायरमेंट तो श्रीमतीकार खुद बीन बन के बैठे मैंने पहला व्यक्ति देखा साहब छब्बीस साल बनचिए जीवन जीते हुए हो गया छब्बीस साल से देश में यात्रा कर रहा हूं मेरे शहर में मैंने भी कविता पाठ किए बाहर भी किए दूसरी जगह उदयपुर में गया रावाजा चत्रु को उदयपुर में देखा बॉम्बे में गया शांतिभा को बॉम्बे में देखा सब बिचारे जैसे सिंपल होते वैसे ही रहते राजेंद्र गोपाल व्यास एक ऐसा व्यक्तित्व है जो पियर में कार्यक्रम हो या ससुराल में जूते से लेके टोपी तक खरीदते हैं जाकेट कुर्ता पजामा मैंने कहा गुरुजी अभी कैसे बना रहे हो बोले वो कार्यक्रम है ना मैंने कहा बोले पियर में मैंने कहा अभी पिछले तीन चार महीने पहले बेगू भी तो चले थे बोले वो ससुराल में था की की दूसरी ड्रेस, बोले, हाँ, दूसरी ड्रेस मैंने का है, साल में दो करो ड्रेसरी हृदय व्यक्ति है वाले हैं व्यास साहब बहुत बेहतरीन कविता पाठ भाई शांति तूफान आप तक छोड़ के गए आदरणीय डोक साहब मेरे संदे साहब बैठे हुए हैं गोर्धन जी पारिक बैठे हुए हैं ये मेडिकल वाले आदमी है और गोर्धन जी पारिक तो बहुत व्यवस्थित जीवन जीने वाले हैं ये आज रात को एक बजे पौन बजे तक भी हमारे साथ बैठे इससे बड़ा सौभाग्य हमारे लिए और कुछ नहीं हो सकता शायद घर होते तो घंटे जड़ जाओ लेकिन अपन नहीं उठे बहुत बेहतरीन मैं आप लोगों की गरिमा मई उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ और आइये मैं अपने मायड़ भाषा का मजा कुछ और ही होता है साहब हर तरह की भाषा अपन बोलते हैं हिंदी इंग्लिश वगैरह कहीं कोई लेना देना नहीं साहब आप चाहे कितने ही ट्रेंड हो जाओ जब तक अपनी ओरिजिनल माइंड भाषा नहीं हो अपनी मदर टंग नहीं हो जब तक अपने को मजा नहीं आता साहब संतुष्टि भी नहीं मिलती मुझे तो याद है मैं बॉम्बे कवि सम्मेलन में गया एक मारवाड़ी के द्वारा कार्यक्रम था एक कुत्ता है और अंग्रेज की कार के यहाँ पर टांग खड़ी कर दी अब वो अंग्रेज उसको इंग्लिश में बोले गो अवे गो अवे गो अवे वो कुत्ता सोच रहा मुझे तो नहीं कह रहा है और वो उसका पूरा कार्यक्रम निपटा रहा ये भाई रावा शत्रु भी मेरे साथ थे इन्होंने कहा यार ओम भाई ये अंग्रेज की बात कुत्ता सुन नहीं रहा है इसकी गाड़ी गंदी कर रहा मैं इसको का है इसको भगाऊ मैंने कहा भगा वो कुत्ता वहां चला गया अंग्रेज ने कहा बोले तू तो जिंदगी भर नहीं समझ सकता बोले ये मेरी मायर भाषा है अपनी मायर भाषा की मस्ती अलग है मुझे तो याद है एक साक्षात्कार रखा गया उसमें ये शर्त रखी गई कि जो सबसे कम शब्द बोलेगा उसका चयन हो जाएगा उसका सिलेक्शन हो जाएगा काफी स्टूडेंट्स गए सबसे पहले गेट खोला एक बंदा गया उसने गेट खोल करके कहा कमिंदर कैंसिल दूसरा हिंदी वाला बेचारा वो गया उसने गेट खोला उसने कहा जाऊं सब कैंसल तीसरा अपने भिलवाड़ा का गेंट खोलार बोला सेलेक्ट ये अपन तो साहब अपनी मायड भाषा में बहुत सारे काम बहुत इजी तरीके से करके आ जाते हैं आइए एक ऐसा बेहतरीन हस्ताक्षर जो इस गरीब इस मंच को गरिमाय बनाता है जिसकी उपस्थिति दर्ज होने पर मंच गरिमाय हो जाता है एक ऐसा कलमकार जो राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित हमारी मायढ़ भाषा की किताब के माध्यम से जिसकी कई रचनाएं आपने सुनी होगी जिसकी एक प्रतिनिधि रचना है दाल बाटी चूरमा और भी कई राम तेरी गंगा मेली हो गई कई रचनाओं को लेकर के अपनी यात्रा पूरे देश की यात्रा करता है हमारे अग्रज हमारे सिरमोड़ कवि आज के मैं आमंत्रित करना चाहता हूं जोरदार तालियों के साथ आमंत्रित करे भाई आदरणीय खटका राजस्थानी <laughs> नन्हे नन्हे बालकों बालकों के पालकों किरादारों और मकान मालिकों बैठे और खड़े हुए इधर माताओं की गोद में पड़े हुए सभी काव्य रसिक श्रोताओं को मैं प्रणाम करता हूं। अभी मेरे से पूरे एक बहुत बड़ा तूफान आया था मैं तूफान ही उसको तो सुनामी कहता हूं। जो अपनी वाणी से शब्दों से इस प्रकार का तूफान लाता है कि कविता की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ती जरूरत नहीं पड़ती आदमी कुछ हम कोई उपदेश देने नहीं आए हैं भैया जल्दी निकलो मैं जल्द हूं मैं किसी को खाते पीते नहीं देख सकता अब मैं यहां कविता बोलू आप सब जो चुस्कियां ले इसलिए मैं यह कहता हूं कि जब तक मैं कविता पाठ करू इस देश में सबसे बड़ा धोखा है तो पीछे वालों से ही है आगे वालों से मुझे कोई मतलब खतरा नहीं मैं पीछे वालों से प्रणाम करता हूं कि आप जो भी पीना चाहते हैं पी ले सब मेरे अनुजों को मैं बहुत बहुत इनका शुक्रिया अदा करता हूं। अभी भाई ओम जी जिनके कहाम जी कहाँ गए कि उपन्यास में गए हैं बोले अच्छा है उनको जाना चाहिए हम तो हमारा तो संन्यास का टाइम है हम तो अब संन्यास की ओर जा रहे हैं चालीस वर्षों की इस पैतालीस वर्षों की मेरी काव्य यात्रा हो चुकी है आज भी जो प्रेम मुझे इस देश के लोगों से मिल रहा है ये इस भीलवाड़ा का ही प्रसाद समझता हूं क्या मैंने एक शहर में जितना सबसे अधिक कविता पाठ किया भाई राजेंद्र जी जानते हैं वो तो भीलवाड़ा शहर में किया पहले शुरू में मैं ऐसा कोई साल नहीं होता जब तीन चार बार नहीं आया करता था इस साल भी मैं तीन चार बार यहां आ चुका हूँ भीलवाड़ा में आइए मैं आपको बिना किसी भूमिका के मैं सोच रहा हूं कि मेरी हालत तो उस गंजे की तरह हो रही है जो ये नहीं समझता कि मैं अपना मुंह कहां तक दू तो मैं भी ये नहीं सोच पा रहा हूं कि मैं कविता कहा से शुरू करूं चूरमा पारिक है। दाल सुने बहुत बरस हो गए अगर वो हो जाए बरस नहीं है मैं तो कहता हूँ दाल बाटी होता तो और ज्यादा सरस होता <laughs> बरस का चोर भी नहीं होता <laughs> वो सुनो हाँ। पहले में दो तीन खटके दबा देता हूँ उसके बाद ही मुझे कुछ सोचने का मौका मिलेगा तो मैं कौन सी कविता सुना क्योंकि मेरी कुछ रचनाएं हैं बाल भाटी के लिए कह रहे थे मेरी एक किताब पढ़ करके हमारे राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा ने किताब पढ़ते हुए गिरिजा जी से जब सूचना प्रसारण मंत्री थी तो उन्होंने कहा ये किताब मेरे पास आई है लाइब्रेरी से कवि ने क्या कविता लिखी है इच्छा होती मैं सुनूं तो उन्होंने देख किताब को मेरा पता पढ़ा मुझे सूचना दी गई फोन से कि राष्ट्रपति आपकी कविता सुनना चाहते हैं क्या बात है मिट्टी को प्रणाम करता हूं इस अपनी धरती को कि जिस आदमी ने कवि एक देश के शीर्षस्थ नागरिक ने किताब में पढ़कर के मुझे वहां आमंत्रित किया और एक घंटे तक मेरा कविता पाठ रखा वो कविता दे भाई का आदेश हो रहा है आप लोगों में से बोलते सुनी भी होगी लीजिए पहले मैं खटका दबा रहा हूं मेरो पड़ोसी भाई श्री जयराम जी जोशी मारा से बोलो खटका जी अगर मैं उबलता हूं या पानी में गिर जाऊं तो वहां पे क्या असर आएगा मैं कहो रे भाया पानी तो गर्मी ही रहेगा तू ठंडो हो जाएगा एक और देखो आप मेरो पड़ोसी भाई श्री जयराम जी जोशी मारा से बोलो खटका मारी गी बिकाऊ है मारी गली बिकाऊ है मैं क्यों रे कोई विशेषता बोलो सस्ती सुंदर टिकाऊ है मैं कहूं यार इन महंगाई में तू थारी घर न बेच रही हो कई थारो फर्ज है वो बोलो, भाई साहब नई मारुति मिल रही हो है। तो पुरानी एम्बेसडर ने बेचवा मैं कई हर्ज है एक कविता मैं आपको दूंगा मेरी बहुत प्रसिद्ध जितने भी चैनल है चाहे सोने हो सब हो लाइव इंडिया हो उसपे कविता चाहे ई टी वी हो उसपे आई थी राम तेरी गंगा राम तेरी गंगा मेली अच्छी बहुत अच्छी उसके बाद में अपनी औकात पे आ जाऊंगा ठीक है आपका आशीर्वाद आपने एक फिल्म देखी होगी राज कपूर की मैंने भी नौ बार देखी है बड़ा शौक रहा था बचपन में हम चरित्र उसके हो? बाद हाँ वो चरित्र आपसे ही वो मुझसे उतर के आप पे ही तो गया है आपने जो है बाजीराव मस्तानी को ग्यारह बार देखा है वो बाजीराव को मार गोली यार मेरे को तो मस्तानी को देखना है आइए कल मेरे शहर में एक बात आग की तरफ फैली कल मैंने शहर में आप सबका आशिर चाहूंगा बड़े बुजुर्गों का कल मेरे शहर में एक बात आग की तरह फैली कि आ गई है आपके नगर में राम तेरी गंगा कि आ गई है आपके नगर में राम तेरी गंगा मेली ये बात सुनकर के हमने हमारी पत्नी से कहा मैंने से कहा था मैं सब कुछ देख सकता हूं और एक बात और कह रहा हूं कि जब तक मैं कविता पाठ करूं कोई यहां से बाहर नहीं जाए बाहर जाएगा वो चालीस कदम दूर जाके गिर जाएगा लोग पूछते हैं आप में और लता मंगेशकर में क्या फर्क है वो लता मंगेशकर में मेरे में एक ही फर्क है कि उसने 25,000 गीत गाए मैंने इस कविता को 25,000 बार बोला देश का ऐसा कोई महानगर नहीं जहां मैंने इस कविता का पाठ नहीं किया हो महानगरों में छोटे कस्बों में आइए आज इस महेश्वरी भवन भीलवाड़ा राजीव एनटोरियम भवन के पास यहां पर मैं आप सबके चरणों में कविता रख रहा हूं आप ये सोच लीजिए हमारे यहाँ पर आदरणी पारिक साहब राजे हुए हैं डाक साहब हुए हैं हमारे गोपाल जी भी राजे हुए हैं ओम जी इधर भाई बैठे हैं पहला जी गोपाल जी ने मेरे को कहा कि जी कल ग्यारह है, मुझे ग्यारह ब्राह्मण जिम्मान है मैंने कहा ठीक है ग्यारह ब्राह्मण को नृत्य बाद में देना पहले मेरे को ही देना, दो बच तो दस को बुला लेना इन्होंने मुझे निमंत्रण दिया मैं इनके घर पे जाता हूं इनका स्वरुचि भोज है आप क्या पसंद करेंगे मैंने कहा राजस्थान का तो एक ही भोजन है चूरमा बाटी और दाल दाल इन्होंने बनाया अब आप मुझको भी देखें और इनको भी <laughs> देखिए और कविता का आनंद लें। मने निमंत्रण मिलो एक दिन इनके घर खाने रो और नियम अटल हो मारो भाई सही वक्त पर जाने रो, फेर बुलावो आवे मैं नहीं मैं झूठो नहीं ब्राह्मण भजन-भोजन में पग आगे चार बजा जानो हो सगला घर वाला डेली पर मारो खूब करो सत्कार भोजन करवा की बोलिया तो जचगी, फट <laughs> कैसे नटी साहब? कब मिलो निमंत्रण उनी टेम से शुरू कर दियो वास। वासबा जानो होते में घर की रोटिया नहीं बिगा एक जमाना में लोग मुने पांच पांच दिन पहले नु देता आजकल पांच बजे भोजन है तो तीन बजे फोन करें खटका जी आज शाम का भोजन आपने है तो कारण तो मिलो निमंत्रण उन्हीं टीम से शुरू कर दियो में करो पानी जिनसे चाले सांस हाथ ऊजरा आठा दिन में आठ बार में लोटिया ले लेर ले जंगल में अब तो लोग व्यवस्था होगी ये दुर्भाग्य का है कि जो काम पहले आपा घर में करता वे तो ग्राम का बारह हो रहा है और जो काम ग्राउ का बारह करता वे आजकल परिंदा न कही हो रहा है बुरी टूटिया ये दुर्भाग्य अपना है मिलो निमंत्रण से शुरू कर दियो वास बच बच में पी ली नो पानी जिनसे चाले साफ हाथ उजड़ा आखा दन में आठ बार में कीदा दो गिलास लून में लून घोड़ में तीन घुट में पीता पेट हो गयो जहा खाली तो ये गाड़ी माल बर्बाद ने स्टेशन पर चले कर रो तो देखो उठे चूरमो मारी उनसे पटगी दो चूरम हो जा कर रहे हैं बालिक साहब एक तो, तो को जिमें घी कम हो के हो गए मुन्ना में बात हो की, तो मुन्ना, मुन्ना निकल दूजा की पातल में जा पड़े और एक हो गए रोतो तक चूरम घी खूब हो गए तो, तो रोतो देखो उठे चूरमो मारी उनसे पटगी और हुयो हुई कैसे नटियो मुझे भी इस बात का ध्यान नहीं था गोपाल जी शंकर दयाल जी ने कहा बोले खटका जी इस पंक्तियों में तो देशभक्ति उभर रही हास्य के अंदर फोज में, में पड़ गया तो मिलो तो कसती हुई जो जी मेले घोड़ा तू तो लाडू ने मैं फोड़ तोड़ में विश्वास नहीं, नहीं रहा फोड़ तोड़ करवांकवादी हो रहे आपा देशभक्त जो आयो तू आ तुम लो शिवजी मेंंको घोड़ो लाडू ने में मेलूं। जो बाटी रखाई उन्हें अगले और फेब्रिया की बाटी मुंडो ताके और पानी रोल लोटो गिलास ने एक नीजर शू झाके पर गोल गोल लाडू शू मारी जर बटी कोनी जो मर्जी पर भारत की फौजा सीमा से कली हटी कोनी। रोतो रोतो में तो पोती बचगी हुप फटाफट बाटिया अब स्थिति देखो साहब महीनों बाद चोरों बाटी बना और वो एक पंडित अकेला चेप गया पप्पू पप्पू अब अब खावे का अन्नु मन्नु चुन्नु अब खावे ऊ ऊ का बापू बोला खेल बारे जा मत कर छोरा बदमाशियां अन्नी मन्नी पप्पी चुन्नी चुनी सगड़ी हुई और देख बोल बोलिया सगड़ा बापू मेंश्या <laughs> मारी पात्र साफ पड़ी ही मैं मैं पीपो देख मने देखे है तो है तो दे पीपो देख मने देखे मैं है <laughs> देख, तो पीपो मैं जानो पहली घंटी बजगी फटा फट अब पड़ी, मारी पड़ी पड़ी मारी वे ही। और जनी केम थाली में आई चुपचाप चुप चाप दालने ही। लाडू तो लाडू मत पूछो वे पड़ी बाफला बाटी ही दुकड़ियों पीतल की जो परा उन्हें पर दुखड़ियों खाली हो थोक गया घर छोड़ में टाबर ले लेकिया रो वाला गया अब दाड़ ले रहा है और चमचों बोलिया दाढ़ ले मैं कह मत चमचा ने फोड़ा पाड़ो जावे इतरों तो यारी उठे जाती कूटन लागी छाती भाई माफ कूटन लागी छाती मैं बोलो ब्राह्मण की सामी मत कर बाई दाँती गणी रीस आई माँ पर ठबगी और साफ फटाफट आपका आशीर्वाद चाहूंगा ब्राह्मण जहां भोजन करने जाता है आपने देखा होगा आपने बुलाया होगा हो आप तो ब्राह्मण है अधिकांश तो आशीर्वाद जरूर देता है हमने भी आशीर्वाद दिया गोपाल जी और आपको भी अगर जरूरत हो तो आप कल इसका लाभ उठा सकते हैं हमारे आशीर्वाद का आप कल लाभ ले सकते हैं मैं कल यही ले पढ़ू आप भी मैं बोलूं जजमान जमी पर जज तक थो सुख पावे ला ग्यारस पूनम लाल अमावस यार यार स्पूनम स्पूनम लार अमावस। हो तो मैं स्पूनम लार अमावस अमावस चार बामन बामन न चल भाभी बोली रोमत बेटा दीपू रोमत बेटा। रोमत बेटा बेटा रोटिया पंडित ने बढ़वा दे फिर सगड़ा बैठने रो वाला पंडित ने जा दे फिर सगला बेट ने रो वाला, <laughs> ने ने वाला। <laughs> गीली ही जजमान की आख्या बोलिया भूखा तो नहीं रे गया <laughs> भूखा तो नहीं रह गया मैं कहो हाथ सूखा और ब्राह्मण भूखा हाथ सूखा और ब्राह्मण फूखा अठे बने के गया लेटना घटी हो चूरमो साफ फटा फट बा मैं आदरणीय खटका जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और ये कहावत यूं ही नहीं बनी कि खाने के पीछे ब्राह्मणों ने राज छोड़ दिए ऐसा ही कोई वातावरण बनाया होगा ब्राह्मणों ने जब जाके वो कहावत बनी होगी हमारे बीच में दो शीर्षस्थ कवि हैं भाई ओम तिवारी और आदरणीय राजेंद्र गोपाल व्यास सर हम उन दोनों को सुनना चाहते हैं लेकिन मैं एक धृष्टता करने के लिए बाइक पर खड़ा हुआ हूँ और वो दृष्टा ये है गुरुदेव की परमिशन से वो दृष्टा कर रहा हूँ बाकी तो इतनी हिम्मत होती भी नहीं मेरी आ, दीपक हमारे बीच में है दीपक पारीख मैं दीपक पारीख को आपके बीच में लाना चाहता हूँ वो यहाँ आकर के सर को बहुत लोगों ने सुना है आदरणीय सर को बहुत लोगों ने सुना है लेकिन अगर दीपक व्यासर को सुनाए तो किस मूड में सुनाएगा यह सुनने के लिए मैं दीपक को बुलाना चाहता हूँ जोरदार तालियों से भाई दीपक पारिक का स्वागत किया आज मुझे फंसा दिया है पारिक साहब ने मैं पीठ पीछे गुरुजी की बहुत निमिकी करता हूँ Uh, मैंने कभी इनके सामने इनकी मिमिक्री नहीं की मुझे शायद ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़े बहुत ज्यादा जूते पड़ने वाले हैं <laughs> नही, नही। नहीं नहीं दीपक मैं उसके लिए पहले से तैयार हूँ <laughs> मिमिक्री तो मैं बहुत सारे लोगों की कर लेता हूँ आजाद शत्रु जी मुझे फोन किया था चार बजे बोले दीपक कहाँ हो दीपक <laughs> <"Dipak>, कहाँ हो? <laughs> कहा हो मैंने कहा घर पे हूँ ठीक है मैं भी पहुंच रहा हूँ <laughs> ये शांति तूफान जी आदरणीय आते हैं माइक पर तो बोले मैं समाधान का कवि हूँ और फोकड़ की बातें कर रहे हैं सारे पंखे चल क्यों रहे हैं ये इसलिए चल रहे हैं कि इनमें करंट आ रहा है <laughs> ये जो लाइटें जला रही है और बहुत सारे दिमागों में ये प्रश्न आ रहे होंगे तो बोले ये लाइटें क्यों जला रखी है और इसका समाधान इसकी जानकारी खाली मेरे पास है कि यह लाइटें क्यों जला रही है और ये इसलिए जला रही है क्योंकि ये दिन नहीं है रात है इसलिए गुरु मैं गुरुजी गुरुजी माइक माइक पर पर आते मैं गर्में, गर्में की मैं मैंने कभी कभी नहीं नहीं घर में की की करने की कोशिश करता हूं आठ पेचकारियां मंच पर बैठी हुई है बिल्कुल माहौल हॉली जैसा है मैं आपको एक कविता निवेदन कर दू लेकिन मैं आपको कविता सुना दूं कैसे आज की रात इस कवि सम्मेलन का फल सफा तय हो हंसी की कविता हो पर कविता की हंसी ना हो कविता कविता खोपड़ी से नहीं दिल से सुनी जाती है इसलिए खोपड़ी से थोड़ा दिल में उतरो मेरे बहुत प्यारे बच्चे मंच पर बैठे हुए हैं प्रहलाद मेरा बहुत प्यारा बच्चा है बहुत प्यारा बच्चा बहुत बड़ा कवि है देश में बहुत कविताएं पढ़ता है ये आजाद बेटा हुआ बहुत हंस रहा है बोले कि जी की में में हो रही है बहुत हंस रहा ओम तो बहुत प्यारा बच्चा बहुत बड़ा देश का संचालक है यो क्यों गुरुजी बहुत सारा जना जिम बन मैं मान ने व्यास को जिमणो अर्क की किस्मत में कोई नहीं वह जो जिम बन आया वह सब <laughs> बहुत बढ़िया संचालन ये व्यास पीठ पर बैठा हुआ वैद व्यास है बहुत प्यारा कवि है यह जब व्यास पीठ पर बैठता है तो सारा कवि समाज सारा वातावरण ऐसा हो जाता है जैसे सम्मोक अठासी हजार ऋषि बैठकर कर सूत जी महाराज की कथा सुन रहे हो ऐसा वातावरण कर देने वाला मेरा बहुत लाडला और प्रिय कवि ओम बैठा हुआ माहौल बिल्कुल होली जैसा हो गया मैं चार पंक्तियां गुरु जी की परमेशन से आप लोगों को सुना रहा हूँ व्यास, व्यास कविताएं नहीं सुनाता व्यास जब कविताएं सुनाता है तो सामने देश के बहुत बड़े सर्वश्रेष्ठ श्रोता होते हैं मैं आप सब लोगों को हिंदी के सर्वश्रेष्ठ श्रोता मान करके और चार पंक्तियां निवेदन करता हूँ तेरे बीचो मैं मैं ऐसा ही कविता बिल्कुल ये हरे रंग का कारपेट और ये लाइट सफेद रंग की ये छत सफेद रंग की ये लाल रंग के रंग विरंगे लॉग बिल्कुल होली जैसा माहौल हो गया मैं चार पंक्तियां होले के आपके बीच में निवेदन करता हूँ कि होले के स्नेह मिलन के मैं दो होली के स्ने मिलन की मैं दोहाई दे दूं एक दो बातें तो तुम्हारे भी जहन की कह दूँ एक नई शैली सक जिंदगी ले लेक ले। नई शैली से सक जिंदगी ले ले बाहरी नहीं हम बेतरी होली कह ले मैं कवि सम्मेलनों में बड़े बड़े पे छोड़ दिया करता हूँ मैं भाई ओम का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ मुझे बुलाया बहुत-बहुत <laughs> धन्यवाद बहुत <laughs> मैं मैं चाहूंगा एक बार आप दीपक के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए <laughs> अक्सर यात्राओं में अक्सर यात्राओं में जो हम आनंद लेते हैं हमने अभी, अभी सोचा मंच पर निर्णय लिया क्यों ना इस आनंद को सब में बांटा जाए और अगर आपको लगाओ कि आपके आनंद में वृद्धि हुई है तो उस आनंद को जरा यहाँ तक पहुंचा दीजिए आप वाह वा, क्या बात है कविताओं की बात आपके दिल में उतरती है तो आपके चेहरे की हसी फूलों की तरह खिल उठती है और आप मुस्कुराते रहते हैं खुशियों में झूमते रहते हैं आपकी खुशी युवी बनी रहे आज के लिए बस इतना ही अगले चरण में फिर मेरी मुलाकात आपसे होगी तब तक मुझे यानी आरजे जे रमेश को दीजिए इजाजत आप सुन रहे हैं रेडियो माधवन 90.4 एफएम सुनते रहो मुस्कुराते रहो